देवी भागवत दसवा स्कंध अगस्त जी की कृपा से सूर्य का मार्ग खुलना मुनिवर अगस्त के ऐसे वचन सुनकर उन प्रधान देवताओं के मन में पूर्ण विश्वास हो गया वे अधीर होकर अपना अभिप्राय बताने लगे वे बोले महर्षि विन्ध्य पर्वत ने सूर्य के मार्ग को रोक लिया है इससे त्रिलोकी में हाहाकार मच गया है सभी प्राणी अचेत जैसे हो हो गए हैं आप अपनी तपस्या के प्रभाव से से उस पर्वत की की वृद्धि को रोकने कृपा की कीजिए आपके तेज वह अवश्य ही नम्र हो जाएगा हमारी यही प्रार्थना है सूर्य जी कहते हैं ऋषियों देवताओं की उपरयुक्त बातें सुनकर द्विश्रेष्ठ अगस्त मुनि ने उनसे कहा मैं आप लोगों का यह कार्य पूर्ण करूंगा जब कुंभ योनि अगस्त जी ने देवताओं का कार्य करना स्वीकार कर लिया तब उनके हर्ष की सीमा नहीं रही मुनि के वाक्य पर निर्भर होकर वे अपने अपने स्थानों को चले गए मुनि अगस्त जी को काशी छोड़कर जाने में दुख तो हुआ परंतु वे भगवान विश्वनाथ के दर्शन काल भैरव की प्रार्थना और श्री साक्षी विनायक को नमस्कार करके काशी से बाहर रूझ रखा है मुनि को सम्मुख उपस्थित देखकर विंध्यपने लगा तदनंतर वह अपने समस्त अभिमान का पूर्ण रूप से त्याग कर मुनि से कुछ प्रार्थना करने के विचार से उनके पृथ्वी की भांति हो गया भक्ति से भावित होकर वह दंड की भांति पृथ्वी पर पड़ गया और मुनि को प्रणाम करने लगा उस समय नम्र शिखर वाले उस विंध्य नामक महान पर्वत को इस रूप में पड़े देखकर कर मुनिवर अगस्त जी के मुख पर प्रसन्नता छा गई उन्होंने उससे कहा वश्य तुम तब तक ऐसे ही लेते रहो जब तक कि मैं लौट न आऊं, बेटा मैं तुम्हारे शिखर पर चढ़ने में असमर्थ हूँ इस प्रकार कहकर मुनिवर अगस्त्य गए वे विन्ध्य पर्वत के शिखर पर चढ़कर क्रमशः नीचे पृथ्वी पर उतर आए और वहां से दक्षिण को चले मार्ग में उन्हें श्री शैल पर्वत दृष्टिगोचर हुआ उन्होंने इसके मलयाचल पर जाकर अपना आश्रम बना लिया और सदा के लिए वहीं रहने का निश्चय कर लिया विंध्य पर जो देवी पधारी थी वे मनु के द्वारा पूजित हुई सौनक यही देवी जगत में विन्ध्यवासिनी के नाम से प्रसिद्ध है सो जी कहते हैं सौनक शत्रुओं का संहार करने वाला यह चरित्र परम पावन है अगस्त और विंध्य पर्वत के इस उपाख्यान के प्रभाव से पापों का उच्छेद हो जाता है भक्तिपूर्वक इसका श्रवण करने से सकामी पुरुषों के सभी मनोरथ पूर्ण होते हैं इस प्रकार स्वयं भू मनु ने भक्तिपूर्वक देवी की आराधना करके अपने मनवंतर भर पृथ्वी पर राज्य किया सौम्य मनवंतर से संबंध रखने वाला यह उपाख्यान तुम्हारे सामने मैंने कह सुनाया यह भगवती श्री देवी का प्रथम चरित्र है अब तुम्हे कौन प्रसंग सुनाऊ